इस शंखला के अंतरगत प्रस्तुत है कारिक्रम कीड़े हमारे साथ ही आओ बच्चों हम तुमको कीड़ों की बारे मी बतलाई की बात है 8 वर्ष की एक लड़की मुनिया अपने कमरे में बैठी थी उसके पास ही एक बड़े से पीपल के पत्ते पर एक चींटा बैठा था मुनिया उस चींटे से बातें कर रही थी मेरा खिलौना देखो अरे मुनिया ये कर रही हो तुम दादाजी मैं अपने दोस्त से बातें कर रही हूं अरे मुनिया दोस्त कौन सा दोस्त है? भाई यहां तो कोई भी नहीं है ये चीता है ना ये देखो इस बड़े से पीपल के पत्ते पर बैठा है अरे हाँ। हाँ। भाई ये तुम्हें काट भी सकता है मुनिया हां चलो चलो इसे बगीचे में छोड़ आए चलो मुनिया फिर अपनी दादी और दादाजी के साथ बगीचे की ओर चल पड़ी दादाजी के हाथ में पीपल का पत्ता था जिस पर चींटा बैठा था दादाजी वो देखो वो कीड़ा उस फूल को काट रहा है नहीं नहीं मुनिया वो तो मधुमक्खी है हां वो तो मधुमक्खी है बेटी मधुमक्खी और अन्य कई कीड़े एक फूल से दूसरे फूल तक पराग पहुंचाते हैं मुनिया अगर वो ऐसा ना करें ना तो कई फूल ऐसे हैं जो फल ही ना बन पाए अच्छा हम्म ये बात है हम्म ये मधुमक्खियां खाती क्या हैं हां <laughs> बताओ बिटिया <laughs> ये फूलों के रस का ही खाना बनाती हैं है? समझ रही है ना हां उसी का बनाती हैं हां अच्छा तो क्या सभी कीड़े यही खाते हैं <laughs> नहीं, नहीं नहीं नहीं कुछ कीड़े तो दूसरे कीड़ों को खा जाते और कुछ कूड़ा करकट और खरपतवार को खाते हैं अरे दादाजी अगर कीड़े हमारे इतने काम के हैं तो हम ही उनकी देखभाल क्यों नहीं करते <laughs> उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते <laughs> ये लो उन्हें घर में साथ रखो कीड़ों को बेटी <laughs> क्योंकि कुछ कीड़े हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और क्या हां हम जैसे मच्छर और मक्खियां बीमारी फैलाती हैं हां बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक मच्छर मलेरिया और डेंगू की बीमारियां फैलाते हैं और मक्खियां हैजा और टाइफाइड की बीमारी फैलाते और क्या और इसीलिए घर में मच्छर मारने वाली दवाई है ना दादी और क्या अ ये भाई ये कुछ कीड़े तो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं भाई अनाज है कपड़े हैं लकड़ी का सामान है फल सब्जियां भाई कई चीजें तो ये नष्ट ही कर देते हैं बिल्कुल ये कीड़े रहते कहां है उनका घर तो नजर ही नहीं आता तो ये तो बताओ अब आप बेटे कीड़ों ने अपने घर ऐसी-ऐसी जगह पर बनाए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हां हां याद आया कल मैंने देखा था एक पीले रंग का ततैया दीवार के छेद में घुस रहा था शायद वो अपना घर बना रहा था हां हो सकता है हो सकता है, है? हमारे इस बगीचे में तो छत्ता है वो देखा है तुमने मुनिया हां देखा है दादी जी वो का घर है हुँ. मुनिया बेटी चींटियों का घर कहलाता है बिल चींटियां बिल बनाती हैं जमीन खोदकर हां और वो घर बनाते हैं ये कीड़े दीवारों में सुराखों के अंदर कुछ कीड़े तो रहते हैं पेड़ पौधे के ऊपर और उनके अंदर अच्छा कुछ कीड़े रहते हैं पशुओं और हम मनुष्यों के अंदर हाय राम क्या अच्छा? बोल रहे हो <laughs> हमारे अंदर कीड़े रहते हैं <laughs> <laughs> अच्छा हमारे अंदर भी कीड़े रहते हैं ओ, अच्छा दादा जी सभी कीड़ों के पंख तो नहीं होते ना नहीं नहीं बेटे नहीं कुछ ही कीड़ों के पंख होते हैं लेकिन कीड़ों के पंख हमेशा से नहीं थे बेटी हम साल पहले सिर्फ रेंग सकते थे तब फिर धीरे-धीरे इनके अंगों में बदलाव आ गया हां धीरे इनके पंखों में शक्ति आ गई और ये उड़ने लगे दादाजी कितनी अजीब है ना इन कीड़ों की दुनिया और रोचक भी <laughs> आओ बच्चों हम तुमको कीड़ों के बारे में बतलाएं आओ बच्चों हम तुमको कीड़ों के बारे में बतलाएं कीड़े हमारे ऐसे साथी काम हमारे आए हमारे ऐसे साथी काम हमारे आए जो कम हमारे आए जो कम हमारे आए पूलों के दूली से कितली बीज चुराए पूलों के दूली से कितली बीज चुराए यही बीज पिर जगह जगह फिर जगह-जगह पर घूम-घूम बिखराए आओ बच्चों हम तुमको कीड़ों के बारे में बतलाएं वन उपवन में खिले फूल फूल से शोभाए वन उपवन में खिले फूल फूल से शोभाए फूलों से रस पीकर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किले हमारे साथी विशेष संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह आलेख अजय चावला कलाकार जैमिनी कुमार सुनीता कोहली कमला कुमारी चोपड़ा और प्रिया निर्देशन दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर